यह सुने कार्यक्रम हवा महल श्री ब्रिजभूषण लिखित प्रहसन सुनिए भाई हमने तो सुना है अरे भाई गुप्ता जी कौन साहब हैं भाई मैं हूं वर्मा आइए आइए वर्मा जी नमस्ते।, नमस्ते नमस्ते अरे भाई क्या हुआ ये मैं क्या सुन रहा हूँ कैसे हो गया ये सब क्या सुनकर आए थे आप बैठिए तो हाँ, हाँ बैठता हूँ बात यह हुई गुप्ता जी कि मैं अभी सब्जी मंडी से साग भाजी लेकर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे बताया गया कि वो क्या? आप जाने दो भाई गुप्ता जी कुछ कहने जैसी बात नहीं आपने तो मुझे भी हैरानी में डाल दिया बताइए भी बात क्या है भाई यूं तो बात कुछ नहीं है मगर बताइए ना बात क्या है अरे भाई अब नहीं मानते तो सुन ही लो मुझे बताया गया है कि आज बाजार में आपने किसी लड़की को छेड़ दिया और उस लड़की ने पिटाई आपकी बेइज्जती की <laughs> कमाल की खबर लाए हैं आप ये सुनकर आपने यकीन भी कर लिया और क्या करता मुझे बतलाया ही इस ढंग से गया कि मुझे यकीन करना पड़ा मगर आपको ये सब बताया किसने अरे भाई बस यू ही हमने सुना है मगर कहाँ वही बाजार में किसके मुंह से गुप्ता जी आप क्या आप उससे लड़ने जाएंगे बात को रफा दफा करो भाई मेरी तरफ से तो बात रफा दफाई है मगर ऐसी बात दस आदमी सुनेंगे तो पांच मानेंगे भी तो हाजी पांच क्यों मानेंगे दस सुनेंगे तो बीस मानेंगे और ये भी दूसरे सौ आदमियों को मनवा देंगे लगता है ये वाहियात बात किसी शरारती आदमी का दिमाग की पैदावार है। बिल्कुल बिल्कुल मगर कभी-कभी ये बातें परेशानी पैदा करती हैं। अरे नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं आप बेफिक्र रहिए और अपना काम करिए अच्छा भाई मैं चला अरे बैठिए तो चाय एक कप हो जाए नहीं भाई चाय तो पीकर ही घर से निकला था अच्छा भाई चला नमस्ते अच्छा नमस्ते शिला अरे कहा हो चाय बना रही थी लीजिए हाजिर है चाय क्या कह रहे थे वर्मा जी क्या मामला था लड़की का किसने उठाई है लड़की को छेड़ने की बात ओह तो तुम भी अंदर बैठी सब कुछ सुन रही थी जी हाँ कान तो खुले ही थे मेरे जब तुमने सब कुछ सुनी लिया है तो अब मैं क्या बताऊँ सवाल ये है कि लड़की के हाथों आपकी बेइज्जती हुई इस किस्म की बात उठी ही क्यूँ बात क्यों उठी ये मैं नहीं जानता मगर बात यह है सरासर गलत मगर जब बात उठी ही है तो कुछ न कुछ उसकी बुनियाद तो जरूर ही होगी तुम्हारा मतलब है कि मैं किसी लड़की को छेड़ सकता हूँ लड़कियों को छेड़ने के लिए किसी लाइसेंस या परमिट की जरूरत तो होती नहीं क्या हो शीला? तुमने क्या मुझे कोई आवारा या शौधा समझ रखा है हमारी शादी हुई दस साल हो गए क्या तुमने मुझे इतना ही पहचाना देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है मैं तो सिर्फ ये कह रही थी की ये बात उठी क्यूँ अब ये तो मैं क्या जानू की ये बात उठी क्यूँ कर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ की ये बात एकदम गलत है तो सचमुच आपने किसी लड़की को नहीं छेड़ा मुझे क्या जरूरत है जो किसी लड़की को छेडूं? अगर मुझे होगा, तो मैं तुम्हें ही क्यों न छेड़ लूंगा भाई गुप्ता जी। कौन सा ये दुबे जी ऐसी मैं चलिए खाना बनाने आ जाइए बैजनाथ जी यू ही ऊट पटांग सा सुना था दिल को चे नहीं आया सोचा चल कर देख ही आऊ क्या सुना था बैजनाथ जी अरे क्या बताऊं ये दुनिया वाले भी बस जो जी में आता है बकते रहते हैं हैं बिना बिना बिना सोचे बिना समझे बिना देखे बात का बतंगड़ बना देते ओह तो आपने भी सुन लिया कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा और मेरी बेजती हुई सिर्फ मैंने ही नहीं सुना इस बात की चर्चा तो सारे मोहल्ले और बाजार में है मगर मगर आपको किसने बताई ये बात बताता कौन भाई हमने तो सुना है मगर कहा यही मोहल्ले में लेकिन आपको किसने कहा यह तो बताइए भाई हमने तो सुना है सभी ने सुना है देखा किसी ने कुछ नहीं पड़ी है देखने की अच्छा गुप्ता जी चलता हूं खा मखा तकलीफ दी आपको माफ करना इन दुनिया वालों को भी खाली बैठे नहीं। अच्छा भाई नमस्ते अच्छा नमस्ते शीला, अरे कहाँ चली गई तुम यही हूँ जाऊंगी ये उखड़ा उखड़ा जवाब क्यों दे रही हो मैं क्यों देने लगी उखड़ा जवाब शीला, क्या सचमुच तुम भी मानती हो कि मेरे खिलाफ उठी अफवाह सच है यानी मैंने किसी लड़की को छिड़ा होगा अगर सच हो भी तो क्या कर सकती हूँ क्या कहती होशिला में सच कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है न तो मैंने किसी लड़की को छेड़ा है और नही किसी ने मेरी बेजती की है अरे भाई गुप्ता जी कौन मैं वो राधे कांत आपका पड़ोसी आइये आइए भैया क्या आज क्या सुनने में आ रहा है यकीन तो आ नहीं रहा है मगर पड़ोसी धर्म निभाने के नाते पूछने चला आया तो क्या बात हुई थी कौन सी बात के बारे में पूछ रहे हैं आप? भाई कमाल है आप तो उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हैं मैं तो मुन्नी के लिए बाजार से चॉकलेट लेकर लौट रहा था कि रास्ते में सुना आपकी किसी लड़की से कोई हाथापाई हो गई कुछ झगड़ा हो गया कुछ, कुछ चोट वोट भी आई है और ये सब सुनकर आपने यकीन भी कर लिया आप नाराज क्यूँ होते है भाई अभी अभी सुना है मोहल्ले में सुना है। पर किस किससे क्या लोगो ऐसी लोग कहते हैं मगर उन लोगों का कुछ नाम अता पता ठीक ठिकाना भी तो होगा अब आप तो बाल की खाल निकालने लगे बला इतना ध्यान कौन रखता है खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ आ, सो तो जाहिर ही है जी आप एक शरीफ आदमी है ऐसे छेड़ेंगे तो कितने दिन गुजर होगी लोगों का क्या लोग तो ऐसे ही बकते रहते हैं अच्छा मैं चलता हूँ कोई काम हो तो कहें बस कृपा चाहिए आपकी जाइए नमस्ते नमस्ते शीला भाई एक गिलास पानी दे जाना लीजिए पानी ये चाय तो बड़ी बड़ी ठंडी हो गई ले जाओ इसे एक बात कहू कहो आप मानेंगे कहो तो मुझे कुछ दिनों के लिए पिताजी के पास भेज दीजिए बड़े भैया को चिट्ठी लिख दीजिए वो आकर ले जाएंगे। ये पिताजी की याद कैसे आ गई? बस यूं ही कुछ दिनों से यहाँ मन नहीं लग रहा है मैं समझ रहा हूँ शीला तुम मेरी वजह से बहुत दुखी हो गई हो नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं ऐसी ही बात है मुझे दुख है की अब तक तुमने मुझे पहचाना नहीं ऐसी तो मैंने कुछ नहीं कहा तुम मेरा यकीन नहीं करती तुम्हे मुझ पर भरोसा नहीं और इससे ज्यादा क्या कहोगी तुम मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात या शिकायत भी नहीं की शिकायत से भी बड़ी बात की है तुमने मेरे बारे में झूठी अफवाहें उड़ रही हैं और तुम मुझसे दूर चली जाना चाहती हो निपटी इनसे मैं भीतर चली कौन साहब हैं? आ जाइए भीतर मैं हूँ रामानंद भाई, भाई खैरियत तो है नहीं अब खैरियत नहीं है भाई सुनकर अफसोस हुआ पर यह बात हुई कैसे कौन सी बात भाई गुप्ता जी मई तो मोहल्ले का आदमी मुझसे क्यूँ छुपा देखूँ बताना वही बात है? कौन सी बात वो लड़की को छेड़ने और बेजती होने वाली बात हाँ, हाँ वही तो आपको कैसे मालूम हुआ हमने तो सुना है कहां से सुन लिया? रेडियो पर खबर आई थी या अखबार में छपा था या कोई मनादी वाला ढोल पीट रहा था देखिए आप नाराज मत होइए। लोग जो कहते हैं वही सुना है अच्छा मुझे देख आपको लगता है की कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा होगा लड़की को छेड़ने वाली बात तो नहीं जस्ती मगर मगर क्या मेरा मतलब है कि तरंग में आकर लड़की को छेड़ दिया होगा दो दोस्त आप यहाँ से जा सकते हैं देखिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मगर आप तो मेरे ही घर आकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं अरे हमें क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की है? भाई हमने तो सुना है लोगों की जबान तो पकड़ी नहीं जाती मारते का हाथ पकड़ लो चलते की जबान कौन पकड़ सकता है लोग खाए बिना रह जाते हैं मगर बिना कहे नहीं रहते अच्छा अच्छा आप मेरे हाल पर दया कीजिए लोगों की जबान न सही अपनी जबान तो पकड़ लीजिए हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा भाई हमने तो सुना है आप खपा होता है तो भाई चले देखिए आप जरा भीतर जाकर सोइए अब जो आएगा उसका जवाब मैं दूंगी तुम तुम क्या जवाब कुछ भी सही मगर आप भीतर कमरे में जाइए और चुपचाप सोते रहिए कोई आ जाए या आवाज दे तो बोलिए नहीं अच्छा आप भीतर चाहिए ना Uh, कौन uh, मैं हूँ गोपाल दास uh, गुप्ता जी हैं भीतर uh, जी नहीं uh, नहीं कहाँ गए आपसे नहीं मिले आ, आपके घर ही तो गए है मेरे घर ये भी खूब रही भाई हमने तो सुना है कि गुप्ता जी जी हाँ ठीक ही सुना है आपने गुप्ता जी ने भी अभी अभी सुना और दौड़े दौड़े आपके घर गए हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं आपके घर तो आग लग गई है ये क्या कह रही है आप भाई हमने तो सुना है आप घर से नहीं आ रहे हैं क्या नहीं नहीं मैं तो दफ्तर से चला आ रहा हूँ रास्ते में सुना था कि गुप्ता जी गुप्ता जी के बारे में तो जो सुना था वो बाद में सोचना पहले अपने घर की आग तो बुझाइए ये तो गजब हो गया मैं चलता हूँ अच्छा जरा अच्छी तरह जाइए <laughs> शीला ये तुमने क्या उल्टा काम शुरू कर दिया अरे आप यहाँ क्यों आ गए हैं? आप भीतर तो जाइए ना मगर मतलब म... जाइए ना जल्दी से भीतर तो जाइए कौन? अरे मैं हूँ भाभी मैं मैं। कहा है गुप्ता जी आपके घर की तरफ ही तो गए हैं? है कमाल है मैं तब तक से सीधा यहाँ आ रहा हूँ तो अब वो मेरे घर गया है अब भाई मैंने सुना है बिल्कुल ठीक सुना है आपने सब कुछ सुनकर ही तो वो भी आपके घर भागे भागे गए हैं अरे वहाँ पुलिस आई होगी आपका तो वहाँ रहना बहुत जरूरी है जरा जरा साफ़ साफ़ कहो क्या बात है अजी आपके घर में चोरी हो गई है।, है चोर सारे जेवर नकदी बर्तन ले गए हैं अरे हाँ पाँच किलो बासमती चावल भी ले गए बताते हैं क्या सच भाई हमने तो सुना है इसलिए तो कहती हूँ की जल्दी ऐसी घर जाइए <laughs> बाबी बाबी अच्छा बादी चला। जरा आराम से से मोटर तांगे बचकर ये तुमने क्या गलत काम शुरू कर दिया है तो ये लोग जो मुंह उठाकर चले आते हैं वो गलत नहीं है क्या अरे फिर हमारा कोई कलमुहा कौन मैं हूँ चाची सोमधर सोमधर आओ भीतर आओ अरे छोड़ दिया, छोड़ दिया।, अरे छोड़ दिया। आ, क्या बात है सोमदत्त ये लीजिए चाचा, <laughs> चाचा जी ये आपका मुजरे पकड़ लाया ये दुनिया के लोगों ऐसी कह रहा था की कि आपने किसी लड़की को छेड़ा है और उसने आपकी बेजती की क्यों भाई खूब चंद क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा माफ कर दीजिए बाबू माफ कर दीजिए गलती हो गई। ये गलती तो नहीं कसूर है कागज पेंसिलो चुराई थी आपने उसे पकड़ था और शिकायत की थी उसका बदला लेने के लिए उसने आपको बदनाम करना शुरू कर दिया देखो खूब चंद मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी तुमने गलत काम किया था तुम्हें पकड़ना और बड़े साहब के नोटिस में लाना मेरा फर्ज था ठीक है बाबू मैं समझ गया अब कभी आपके बारे में गलत बात नहीं किया करूंगा इस बार माफ कर दीजिए बाबू जी ठीक है ठीक है सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता चाचा जी ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा था भाई हमने तो सुना है पढ़ा नहीं <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> भाई हमने तो सुना है इस प्रहसंग के लेखक थे श्री ब्रजभूषण निर्देशक मुख्तार अहमद